गुरु वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्री नंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सामुत बिंद मनोहर के वाशाकुवश्य सिंधु पति पाने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं नम मूक पंगु लिरी यहां वंदे परमाधवृंद वै पिया वैकेशवश कृष्णभक्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती वैसम तो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति भोक्तिमोदा जगद सदा पिभवनमोह तीर्थस्पुम शरण्यम भीतापालीपूत वंदे महापुरशते चरण यद्लवनखचंदमि छटा में विस्फुरीजीतकू से पूर्ण रागर सगर सारमूर्ति साराधि कामि कदा के पाम करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निंद सियाद्वैत गाधर शिवा सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 विषाम भरोज भरोगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करुणा भुथार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे नमा गंगे तव पदुपंकज सुरासुरैर्वंद मुक्ति मुक्ति दी भावानूपेण सदा नंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर गौरीरशी तवाम भागम नारायणो प्रिय प्रियमदापहार वरानसेपुरपति शनाथम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे तस्वीत प्रजते तो कोविद न ल्रमताद तल्लभते दुःखवद्न्नत सुखम सर्वत्र गंग सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाजी ने बताएं बद्ध जीव किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान नहीं कर सकता बद्ध जीव बद्ध अवस्था में किसी भी हालत अपना मंगल का अनुसंधान खोद नहीं कर सकता जोर जबरस्ती अपना मंगल का व्यवस्था करने जाए तो उल्टा उसमें क्या हो हजारों गुना अमंगल ज़्यादा हो जाता है अर्जुन कोई बद्ध नहीं है भगवान का निजी जन है फिर भी इसमद गीता का प्रारम्भ होता है सबमिशन के द्वारा स्वाधिमाम तम प्रपन्नम अर्जुन कृष्ण के सामने प्रपन्न हो के अपना जो असुविधा है अपना जो स्थिति है इसको खोलकर बता दिया गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण को ग्रहण किए और बोल रहे हैं कि हमको शिक्षा दो हम आपका चरण में प्रपन्न हुआ है लेकिन काल विचार करके देखा दिखाया हम लोगों ने शास्त्रों का विचार उठाया था जो जब भी अर्जुन बोल रहा है लेकिन हिसाब का अनुसार शा, शास्त्रों का विचार का अनुसार अर्जुन का जो शरणापत्ति सिद्धि नहीं हुआ हजारों हजारों ऐसा उदाहरण है जो अपना मंगल का चिंतन अपना हाथ में जो रखा है उसका हर हालत में सर्वनाश हो जाता है इसीलिए पुपा जी ने बताए बद्ध जीव बद्ध अवस्था में अपना मंगल का अनुसंधान किसी भी हालत कर नहीं सकता संभव नहीं शरणापति इसे भजन जीवन का शुरुआत होता है जहाँ हमने दो दिन पहले बताया था गीता का अष्टाध्योद्याय का जो श्लोक सर्वधर्मान परित्याज्यो मामेकम शरणम इस रहम शरण ग्रहण करना ये भी वास्तव होना चाहिए शरण ग्रहण करना ये भी वास्तव होना चाहिए इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी रहे तो उसमें कोई वास्तव मंगल नहीं हो सकता कल हमने चर्चा किया अर्जुन का सामने भगवान श्री कृष्ण तर्क दे रहा है जो जहां तुम युद्ध करने आए हो यह कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र है और ये धर्म युद्ध है काल ये भी बताया था अर्जुन या पंच पांडव किसी का भी ये अभिमत नहीं था कि युद्ध हो लेकिन बाद में जब धर्म युद्ध उपस्थित हुआ तो इसमें अर्जुन या पंच पांडव किसी का भी अर्जुन या तो पंच पांडवों में किसी का भी इतराज नहीं था युद्ध होना है तो होना है धर्मयुद्ध है भगवान श्री कृष्ण साक्षात् धर्मस्वरूप है साक्षात धर्म कौन है भगवान श्री कृष्ण इन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि ये युद्धों ना हो। कुरुक्षेत्रों का युद्धों का पहले भगवान श्री कृष्ण पांडुवों का तरफ से दूध बन के गए कि युद्ध ना हो क्योंकि युद्ध होने से तो उभय पक्षों का बहुत कुछ नुकसान होगा बहुत आदमी मारे जाएंगे लेकिन अर्जुन का ऐसा अभिमान नहीं था कि युद्ध ना हो बाद में जब धर्मयुद्ध उपस्थित हुआ लेकिन जब युद्ध क्षेत्रों में आए और उपस्थित हुए तब उसका अंदर में कुछ बेचैनी पैदा हुआ आवेग और इसके द्वारा प्रेरित होकर बहुत सारे बातें भगवान श्री कृष्ण का सामने कह दिए और भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो चीज़ के लिए सोचने सोचना अनुसोचना नहीं करना चाहिए उसका लिए तुम सोचना क्यों कर रहे हो और जब प्रवोशन दे रहे हो तो लगता है कि तुम पंडित हो लेकिन वास्तव जिसका ज्ञान है तत्वज्ञान तो तो आत्मज्ञान है ओ गता सुन गता सुच नानु सचन्ति पंडितः वास्तव पंडित कभी कोई मारे गए आत्मा निकल गया मर गया इसका लिए कभी अनुशोचना नहीं करते कि क्यों जन्म मात्र मित्यु निश्चित है जातः सही ध्रुव मृत्यु हाँ ये श्लोक <स्म्ह>. हमने बताया था दो तीन दिन पहले और उसका बाद बताएं कि देखो ये जो जितना सारे राज राजा हैं सामने उपस्थित है जितना सारे युद्ध करने आया है अनंत काल के का इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं था जिस समय ये जीवात्मा सब उपस्थित नहीं थे और हम नहीं थे कहने का मतलब है जो हम परमात्मा साक्षात कृष्ण है और अनंत ब्रह्मांडों में जितना सारे जीवात्मा हैं जीवात्मा भागवत का श्लोक है आत्मा वश्विदम सर्वम जतकिंचित जगतम ईशावास्विदर्वम यतकिंचित जगत अभी तो उपनिषद का है भागवत का श्लोक है आत्मा वास्विदम सर्वम जतकिंचित जगत अनंत ब्रह्मांडों में यहाँ जहाँ देखो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा लेकिन सूक्ष्म रूप में आत्मा छाए हुए हैं चारों। आत्मा व समिदम सर्वम जत्किंचित जगत और परमात्मा का प्रभाव अनंत ब्रह्मांड में छाए हुए हैं लेकिन ये प्रभाव का बारे में बद्धजीवियों का बिल्कुल कोई धारणा नहीं है क्योंकि उपनिषद का कहना है नायम आत्मा प्रवचन लोभ्यो नौ मिधया न बहु न सुते नत्म विषयक जो तत्व है ये प्रवचन के द्वारा खूब प्रवचन दो या तो सुनो नायाम आत्मा प्रवचन न मिधयान न बहु न बहुत बुद्धि है तगड़ा बुद्धि हम आत्मा को जान लेगे क्वाइट इम्पॉसिबल और बहुत सुना है आत्मा का बारे में इसका मिस्ट्री रहस्य का बारे में स्टिल फिर भी इसका बारे में वास्तव ज्ञान हृदय में लाना संभव नहीं नायाम आत्मा प्रवचन मेधाया न बहु नोचिकेता जब जमरा हम तो पूरा कहानी नहीं बताएंगे समय कम है उपनिषद का कहानी है नोचिकेता जब जम दूत युमराज्य में गए जमराज का पास नोचिकेता जी जब जमराज जी का पास गए तो जमराज जी तीन दिन उपस्थित नहीं थे इस गेट में खड़े तो जमराज जी जो आए बोले आप आए हो आपका पास मेरा अपराध हुआ कोई पूछने वाला नहीं था फिर स्वागत किए और बोले इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ तो एक काम करो तीन बड़ हम दे देंगे आपको तीन बार तीन बारों में पहला बार बोला मेरा पिताजी बिल्कुल मेरा ऊपर गुस्सा ना करे मान जाए इसके बाद उग्नि का रहस्य का बारे में बताओ इसके बाद आत्मा का रहस्य के बारे में बताओ जमुरा जी हैरान हो गया जे हमने ऐसा नहीं देखा कोई हमारा सामने ऐसा क्वेश्चन करने वाला अब नहीं देखा ये पहला देखे बच्चा बहुत मनाया बोले बेटा एक काम करो आपको दुनिया का सारे संपत्ति हम दे देंगे राज्यों राजधानी या तो सुंदरी स्त्री कुछ भी मांगो सारे भरपूर हम आपका इच्छा का पूर्ति कर देंगे लेकिन अग्नि का रहस्यों बारे में पूछो मत नचिकाता तो बोला हमको तो कुछ नहीं चाहिए दुनियादारी का कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए क्योंकि दुनियादारी का चीज़ आज है काल नहीं रहेगा जब शरीरी नहीं है तो शरीर का साथ जुड़ा हुआ तमाम संपत्ति का क्या वैल्यू है कोई है वैल्यू इसलिए मैत्री का त्रैनी जो है जाग्ञवल्क का सामने उनका पत्नी ऐसा ही क्वेश्चन कर दिए थे जब को प्रवोज्जा लेके सन्यास लेके जा रहा है तो स्त्रियों से अनुमति लिए कि देवियों अनुमति दे तो हम जा रहे हैं बोले कहाँ जा रहे हैं बोले प्रभोजा संन्यास लेने के जा रहे हैं और जितना सारे हमारा संपत्ति है जाग जुग करके हमारा सामने उपस्थित हुआ तमाम ये सारे खजाना धन संपत्ति आप लोगों का लिए छोड़ के जाता हूँ तो ये लोग हैरान हो गया बोले सामीन ने क्वेश्चन है प्रश्न है बोले क्या प्रश्न बोले जो संपत्ति आप छोड़ के जाते हो हमारा जीने के सहारे बोले आप जी लोगे संपत्ति का सहारे अब आप जा रहे हो किस लिए बोले अमृत प्राप्त करते अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ सप्रवजा लेके संयास लेके जा रहा हूं तो स्वामी ने एक प्रश्न है कि जो सम्पत्ति आप हम लोगों का सामने छोड़ के जा रहे हो ये संपत्ति के द्वारा क्या वो अमृत प्राप्त कर करना संभव है जागोबल को जी बरा हैरानों को मुंह एकदम विनम्र होकर बताए ना देवी संभव नहीं बहुत चिंता किया बोल तो आज जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन किया प्रश्न किया इसका क्या जवाब दे तो फिर सिर झुका के बोले ना देवी ये संभव नहीं है जो संपत्ति हम छोड़ के जाते हैं इसके द्वारा आप वो अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे ये संभव नहीं है तो उनके पत्नियाँ बताएं बताएं कि देखो स्वामी जिसके द्वारा वो अमृतत्व प्राप्त नहीं होता तो इसका क्या यूटिलिटी है हमारा जिंदगी में क्या यूटिलिटी जो आपका जिंदगी में इसका कोई यूटिलिटी नहीं है उपयोगिता नहीं है जेना हम न अमृतम अश्नुते तेना हम किम कुर्याम, जिसके द्वारा अमृतो प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो उसको आप छोड़ के जा रहे हो संपत्ति तो उसको लेके हम क्या करें जेना हम न अमृतम शनुते तेना हम किम कुरजाम इसके द्वारा हम क्या करें काल भी ये बात को उठाया था ध्यान से सोच ध्यान से सोचो गुरुजी सच्चा है पक्का गुरुजी आपका जिंदगी में मिला है अभी भी आपका सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज सुवर्ण सुजोग है सुवर्ण सुजोग बार बार आता नहीं लिखा है इंग्राज़ी में जो सुवर्ण सुजोग जिंदगी में बार बार आता नहीं कदाचित आता है और जो वास्तव बुद्धिमान है वो व्यक्ति ये सुवर्ण सुजक को गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ऐसा तरह यूज़ करे व्यवहार करे ग्रोहन करे वो सुजग को कि एक ही ये जिंदगी में जो सुजग मिला इसके द्वारा मालामाल हो जाए वास्तव बुद्धिमान एक्चुअल इंटेलिजेंट एक्चुअल जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है जगत का सारे आदमी बोलता है हम तो इंटेलिजेंट है आपसे ज्यादा है हाँ तो ठीक है हम सबसे बोखा तो हम ही है हम तो सीकार करते बोले दुनिया का आदमी का स्वभाव है ये हर आदमी सोचते हैं कि हम सबसे बड़ा चतुर है हमसे चतुर और कोई नहीं है लेकिन भगवान श्री कृष्णो उद्धव जी को भागवत जी महापुराण में सुंदर एशा मतां बुद्धि मनीषा च मनीषीण जत सत्यम अन्य ने हर्ते आपनति अमृतम इसका बारे में काल चर्चा करें क्योंकि चर्चा रहेगा काल करें वही वास्तव बुद्धिमान हैं जो ये दो दिन का जिंदगी को यूज करके व्यवहार करके वास्तव जो चीज है अमृत है उसको प्राप्त करके निकल जाए माया के वसीबूत होकर माया का लाथी खाना काम क्रोधेर बॉश हो माया लाथी है ना कीर्तन है ना है न कीर्तन भक्त सुंदर काम क्रोध का वसीबूत होकर हर वक़्त पराजित होते रहना हर बकत जिसका अंदर में काम क्रोध है उसका पराजय जिंदगी में एक दफे नहीं होता बार बार डिफिएटेड पराजित हो जाता है और ये पराजय अंतिम में उसको कहाँ तक ले जाए पराजय किस लिए बोल रहे हो हमने भागवत का प्रवचन करते करते सब बात उठाते हैं कभी कभी रावण जी ने सोचे कि तमाम दुनिया उसका गुलाम है और वो ही एक राजा है उसका ऊपर और कोई नहीं है जबकि ये बात सच्चा है कि रावण सबसे बड़ा गुलाम है रावण से बड़ा गुलाम कोई नहीं है जबकि हनुमान को बोलते हैं तू गुलाम निकला हम तो सोचे तू मालिक है किसी देश का नरेश होगा लेकिन तू बोल रहा राम जी का गुलाम है अरे हनुमान जी बोला हाँ हम तो राम जी का गुलाम है है लेकिन परापर अखिलेश्वर पर ब्रह्मो भगवान राम का ग़ुलाम है लेकिन तू तो माया का ग़ुलाम है काम का गुलाम है क्रोध का गुलाम है मद आश्चर्यों का गुलाम है तमाम दुनिया का ग़ुलामी तू कर रहा है तो तू हमको गुलाम बोल रहा है हम तो गुलाम है अच्छा हम तो राम जी का गुलाम है तो राम जी का ग़ुलामी में क्या होता है अतेरा तो माया जी का मुलामी है तो विचार आता है भागवत का सप्तम स्कंद में भी हम बोलते हैं जब आए तब विचार करेंगे जो अपने को जय नहीं कर पाया अपना जो काम क्रोध लोभ लालसा इसका ऊपर जिसका जय प्राप्ति नहीं हुआ वो तो सबसे बड़ा पराजित है उससे बढ़कर पराजित कौन है सबसे बड़ा पराजित वो है जो अपने को जय नहीं कर पाया दुनिया को आस्फालन करके बात करे लेकिन विचार करो तो देखो वो अपने अपना सामने स्वयं पराजित है इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकता है ये वही नहीं सकता इसे जागवल का जागवल को जी मौन धारण किए कि वास्तव बात कह रहे हैं कि दुनियादारी का जो वस्तु है संपत्ति है धन दौलत खजाना है इसके द्वारा अप्रकित जगत का कोई विषय वस्तु प्राप्त होना संभव नहीं अप्रकृतिक जगत का विषय वस्तु प्राप्ति करने के लिए देयर इज़ वन एन सिंगल वे ओपन बिफोर यू एकमात्र रास्ता ओपन है इच्छा है तो लो नहीं तो चले जाओ घर इच्छा है तो ग्रोहण करो नहीं तो घर चले जाओ नहीं तो मठ में रह के ही बहुत संसार करो क्योंकि जिसका अंदर में संसार है तो संसार का बाहर थोड़ी है प्रपंचों में जो विराजमान है अंतर में सारे संसार हैं तो अंतर में संसार तो सबसे बड़ा संसार है उससे तो अच्छा बाहर में संसार हो बाहर में संसार और दुनिया का आदमी बोले आप संसारी हाँ महाराज क्या करें हम तो संसारी है गृहस्थी है कम से कम उसका अंदर में बिनम्रभाव आएगा तो हम तो गृहस्थी है हमसे कुछ बन नहीं पाता और हम तैगी बने और हमारा अंदर में पूरा दुनिया का संसार भरपूर है इससे क्या होगा कोई सुविधा होगा कोई सुविधा होगा इससे कोई सुविधा उल्टा हो जाएगा बाहर में स्फलन रहेगा हम त्यागी है और सम्मान प्रतिष्ठा लेने का इच्छा रहेगा और अंदर में पूरा फाका तो जब शरीर छोड़ने का टाइम आएगा उस समय में क्या जवाब दोगे शरीर तो छूटेगा आज नहीं तो काल, और शरीर छोड़ने का टाइम में जब जाओगे तो उस टाइम में क्या जवाब दोगे क्या क्या लेके जाओगे कुछ तो संपत्ति लेके जाना पड़ेगा भक्ति का बारे में आपका नारद भक्ति सूत्रों में बताया सा अमृत स्वरूपा भक्ति अमृत स्वरूपा है अमृतोत्व तो का बारे में बहुत चर्चा होना चाहिए अमृतत्व तो कौन है अमृतोत्व तो प्राप्त तो कौन किए हैं जिसका मत का भावना मत का शंका मत का डर मत का भय पीछा छोड़ दिया वही तो अमृतत्व तो तो प्राप्त किया अमृतत्व तो तो कौन प्राप्त किया जिसका अंदर से मरने का डर समाप्त हो गया काल थोड़ा बात को उठाया था सन्यासात वैराग्य वैराग्याद अभयम ये बताया था ना सन्यासात वैराग्यो जब सत्य युक्त सत नाश सं्यास ग्रहण करोगे कब ग्रहण करोगे जब पूरा तमाम दुनिया से तुम्हारा बैराग्य आ जाएगा भोगने का इच्छा बिल्कुल समाप्त तो हो गया इसका नाम है बैराग्य और वैराग्यों का दो किस्म का व्याख्या हो सकता है एक है राग विगतो राग विगतो राग मतलब राग मतलब अनुराग विगतो माने विशेष रूपेण गो विशेष रूप के द्वारा हमारा संसार का जो भोगने संसार भोगने का जो इच्छा है इसका परिसमाप्ति हो गया दुनिया का कोई वस्तु का ऊपर मेरा कोई अट्रैक्शन खिंचावट नहीं है विगतों राग दुनिया का कोई वस्तु का वन वहीं को एट्रैक्शन नहीं है समाप्त हो गया ये विघतो राग और एक व्याख्या हो सकता विशेष राग विशेष राग विराग विशेष माने स्पेशली पर अखिलेश्वर परम विषय ये तो जागतिक विषय और परम विषय है भगवान असली विषय तो वही है असली संपत्ति असली विषय वही है जो चैतन्य चरितमृतों का विचार में राय रामायमानंदो महाशय के साथ महाप्रभु का चर्चा में ये बात को स्पष्ट किया गया महाप्रभु बोले वहाँ ये तो मूर्खों हमी बिजो एरे विषय क्या देवो सचरण अमृतो दिया विषय बुलायो है ना ये तो मूर्खो हमें बिज गो एरे विषय क्या दिबो सचरण अमृतो दिया विषय भुलाए गो सचरण अमृतो दिया मतलब भगवान का चरण इसका और इलेबरेटेड व्याख्या मैंने एक्सप्लेनेशन हो नितयर चरण तहार सेवक नित्य अब इसका प्रतिवाद का किताब में सारे एनालिटिकल व्याख्या हमने दी कौन पढ़ता है कौन पढ़ता है जो पढ़ने वाला पढ़ता है जरूर नितायर चरण सत्यो तार सेवक नित्यों निताई का जो चरण है उसको ठीक से देखो सर्च करो उसमें देखो निताई नीताई चरण में सारे तमाम गुरु वैष्णव का स्थान है जो वास्तव गुरु वैष्णव है भगवान का जो फार्षद है वैष्णव है तुम्हारा गुरुजी हमारा गुरुजी तमाम सदगुरु का समाहार वैष्णव सबको ढूंढो नीताइर का चरण देखोगे नीताई चरण में सारे गुरु वैष्णव का स्थान है इसलिए तो बोलता है ना ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो फूल बोका है किसलिए यह सब बताया जाता है किसी को पता नहीं ओम विष्णुपाद यह सब बोलने का क्या दरकार गौरव पे स्थाय भूताले कृष्ण पे स्थाय भूताले ये सब बोलने का क्या मकसद है को विचार करके देखा विष्णुपाद मतलब हमारा गुरुपाद पद्मों तुम्हारा गुरुवाद सदगुरु जितना गुरु का नाम का कलंक है वो गुरु का काम कर रहा है आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट हिम हम स्टैंडर्ड बात बोल रहे हैं जो सदगुरुओं का स्थान नीता चरण में ही है सदगुरु वैष्णवों का जो स्थान है नितई चरण तो नितयर चरण सत्यता सेवक नित्य का चरण सत्य है और उन चरण में निताय के चरण में आता बलराम के चरण में जितना सारे गुरु वैष्णव है वो भी नित्य है नित्य है ना और गुरु वैष्णव का चरण का कीपा हो जाए उसमें का विषय का उपरति उपरति निवृत्ति नहीं होगा अरे जरूर होगा गुरु वैष्णव का चरण का कीपा के बिना क्या भगवान का चरण का कीपा हो सकता है इज द एनी तमाम शास्त्रों को विचार करो तमाम दुनिया का शास्त्रों लाओ कहाँ कहाँ शास्त्र है सच, जितना तमाम सत्य शास्त्र है विचार करो देखोगे एक भी पॉइंट यू कैन नॉट सो, वेयर विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु वैष्णव सम्बोड़ी कमाउ सक्सेसफुल किसी ने गुरु वैष्णव का कीपा के बिगैर कीपा के बिना ही सक्सेसफुल हो गया भजन में ये दिखाओ एक वही नहीं सकता है नहीं, नहीं ना भगवत कि पा भक्त की पा अनुगामिनी संदर्भों का बहुत सारे विचार है कौन सुनेगा मन ठंडा हो शीतल हो सारे चालाकी का समाप्त तो हो जाए सारे कपटता का समाप्त तो हो जाए शरणागत तो हो जाए देन एंड ओनली देन ये शास्त्रों का विचार उसका अंदर में ठहरे बहुत फॉरेनर लोग बोलते हैं महाराज लाखों लाखों रुपया का किताब इंडिया से लेकर गया यहाँ तो किसी किसी लाइब्रेरी को एकदम उठा के लेके गया फॉरेन कंट्री में पूरा लाइब्रेरी को उठा के लेके गया फिर भी वो लोगों का अंदर तत्वज्ञान का पैदा नहीं हुआ बहुत सारे हमने देखा जर्मन से एक भक्त आया अरे बाप रे बाप कुछ सेवा नहीं करेगा दिन रात वो किताब ले गया खरीद के ला हजारों हजारों लाखों रुपया बस उसका बात हो गया उसका वजन तो फेंक फाक के चला बहुत आदमी बोल रहे हैं कि महाराज तो हम लोगों का अंदर में बहुत इच्छा है बहुत कुछ जानने का बहुत इंटरगेशन है जिज्ञासा है लेकिन हम लोगों का अंदर में तत्वज्ञान नहीं आता और काम का विषय में जो विजय प्राप्ति, वो संभव नहीं होता और तो तो ज्ञान जो शास्त्रों का सारे चीज़ याद रखे दिल में भर के रखे गुरु का ये ज़्यादातर संभव नहीं होता किस लिए हमने बोला देखो एक ही कारण है इसका लिए इसका कारण ये है तुम लोगों में शरणागति का अभाव है और इसका ही दूसरा एक्सप्लनेशन है तुम लोगों में ब्रह्मचर्य का अभाव है माइंड इट जिसका अंदर में ब्रह्मचर्य का अभाव है वो करोड़ों जन्म मठ में रहे वो शास्त्रों का कोई विषय गोहन नहीं कर सकेगा मुकुस्त करेगा मुकुस्त करके बता सकेगा बट ही कैनॉट रियलाइज हिम अपना जिंदगी जो तुम लेक्चर दे रहे हो अपना जिंदगी में वो उसको अप्लाइड फॉर्म में लाना टू तो अप्लाई इट इन योर ओन लाइफ फर्स्ट ये सबसे सब बड़ा काम है ये सब, सब पक्का साधु है जो बास्व साधु का लक्षण है जो प्रवचन कर रहे हैं को अपना जिंदगी में खुद अप्लाई करके देखें उसके बाद प्रवचन ऐसा नहीं कि मुखोस्त कर दिया बाजार में जाकर प्रवचन कर दिए बहुत सारे प्रवचन हो रहा है वृंदावन में जाओ खरीद के लाओ एक बूथ भी तत्वग्ञ मिले तो मेरा नाम पे कुत्ता रख देना कुत्ता पाल के रखना होगा नहीं संभव नहीं तुम्हारा ये जो भजन का रास्ता का नाम है इट इज कॉल्ड सौ तो तुम सेवा किए बिना गुरु वैष्णव वे में प्यार प्रति कीने किए की बिना तुम्हारा ब्रह्मचर्य सिद्ध हुए बिना हाउ इट इज पॉसिबल जो सारे रास्ता बताया उसको तुम कुछ नहीं किया फिर तुम्हारा हो गया तत्व ज्ञान दिखाओ संभव नहीं रास्ता एक है वो सौ है हर हालत में तुमको चाहिए तो यही रास्ता है कोई बोले तो महाराज इसको स्वाधीनता दिया जाए आजकल ऐसा ही चलता है उसको थोड़ा फ्री कर दिया जाओ ही हीजफुल खुद का भी मंगल नहीं होगा और एक आदमी का दुनिया में एक आदमी का मंगल नहीं कर सकेगा, क्यों वो सहजिया नीति को पश्चात दे रहे होगा नहीं इसके द्वारा खुद का मंगल संभव नहीं दूसरे का भी मंगल संभव स्वाधीनता को कार्टेल करना ये भजन रास्ता का सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा जो अपना स्वेच्छाचारिता जो जो हमको अच्छा लगे वो करेगा इसको कंट्रोल में कब ला पाओगे जब तुम्हारा शरणागत सिद्धि हो जब तुम्हारा ब्रह्मचर्य देह हो काय मन वाक्यों के द्वारा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए काय शरीर के द्वारा मन के द्वारा वाक्यों के द्वारा तीनों के द्वारा जब ब्रह्मचर्य सिद्धि होगा शरणागृत सिद्धि होगा सेवा सिद्धि होगा तब तद्विधि परिपातन और परिपोषण सेवया उपदेक्षित ज्ञानम ज्ञानी नत्वदर्शी न यही तो कंडीशन है भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए इससे बगैर ये छोड़कर किसी भी हालत से संभव है नहीं तो जिंदगी में अमृतत्व को प्राप्ति करना चाहो तो पहले दुनिया का जो विषय है उससे मन को हटाने का कोशिश करो लेकिन वो जोर जबरदस्ती नहीं हो पाए इसका गीता में भगवान उत्तर दिया क्या उत्तर दिया रसोवरजम रसोपास्यो परम दृष्टा निवर्तन तुम जो जिस रस में तुम जिस रस में डूबे हुए हो तुम जिस रस में डूबे हुए हो आस्वादन कर रहे हो रस नहीं है दुनिया में है ना रस है इसीलिए तो शादी कर रहा है दौड़ रहा है भागा दौरी किस लिए रस है खाने का रस हैं शब्दो स्पर्शो रूप रस गंधो ये जो है सारे रसों का ही है शब्दो स्पर्शो रूप रस गंधो ये तो पांचो पांच एलिमेंट्री विषय को हमने बोला रस मतलब तरल वस्तु जिसको आस्वादन लेकिन हमारा कहने का मतलब है शब्दो स्पर्शो रूप रस गंदो साम और आदर वे दो वन काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट रोश हमारा कहने का मतलब है शब्दो स्पर्शो रूप रस गंधो ये तमाम अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो एन्जॉयमेंट का विषय है या देवलोक है या पाताल में है नागलोक में जहाँ भी हो उनको प्रश्न करो तुम जो तुम किसका पीछे भाग रहे हो बोले एंजॉयमेंट कर रस का पीछे भाग रहा है तमाम दुनिया उपनिषद में है वेद में भी है और उपनिषद में बताया गया जो रसो एवही अयम कौन बड़े रस एकमात्र तो कृष्ण है अनंत ब्रह्मांड में रसो का वास्तव आधार कौन है अनंत ब्रह्मांडो में रसो का एकमात्र सोर्स आधार है कृष्ण रसो ए वही अयम एकदम फिक्स एकदम कंफर्म कर दी जे कृष्ण छोड़ के रस का विषय कौन है रस वही है कृष्णों से जो डायरेक्ट विषय जगत का जो शब्द स्वस्थ ये भी कृष्ण से आया है अर्थात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रत्यक्षो और, और परोक्षो दो रूप में जो भी रस इस दुनिया में फैले हुए हैं, गुरु वैष्णव अपरागित रस आस्वादन करते जिसका ठिकाना तुम्हारे पास है न है तो किस रस के द्वारा बुद्ध होके नाम करते हैं धैन जमाते हैं किस किस कुछ तो रस होगा रस नहीं है किसी ब्रह्मचारी ने शिल भक्ति बल्लभ तिथुगोष् महाराज को बोले चंडीगढ़ मठ में तब महाराज चंडीगढ़ में आए आए हुए थे तो किसी बहुमचारे ने जाके महाराज जी के शिकायत किए महाराज हमी चंडीगढ़ थकबो ना चंडीगढ़ हमारे भाव लगे हमें चंडीगढ़ थकबो ना हमें कोलकाता मठ थकबो हम चंडीगढ़ मट में नहीं रहेंगे हम कोलकाता मठ में रहेंगे तो महाराज चश्मा को नीचे करके बोला क्या तेरे को चंडीगढ़ में रस नहीं मिला तो चंडीगढ़ रस पेली ना कतो लोग दस पे कतो छूटचे ती पहली ना तो ये चौथुर व्यक्ति है इसका मतलब वो समझा नहीं तो गाधा है क्या बोला महाराज इसका अर्थ तो समझा नहीं तमाम दुनिया में जो भी रस का सो जो भी रस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी है तमाम रस कृष्ण से आता परक्खोरू. है प्रत्यक्ष परोख रूप में परोख रूप में आए प्रत्यक्ष रूप में आए परोख रूप में आए जो भी है सब किसों ही आधार है लब्धानंद लब्धानंदी भवती कृष्णों को प्राप्ति करने के बाद कृष्णों को समझने के बाद कृष्ण चिंतन में स्थिति होने के बाद कृष्णो नाम कृष्णो लीला परिकार वैशिष्टों कृष्णों का गुण तमाम हृदय में स्फूर्ति हो, स्फूर्ति होने का बाद जीव का तमाम विषयों का जो एटास खिंचावट है दुनिया का सारे समाप्ति हो पाता है इसका पहले नहीं क्योंकि रस के सिवा दुनिया का स्थिति नहीं है उपनिषद में बोला वेदांतों में भी है रस छोड़ के ये दुनिया का स्थिति नहीं है अवश्य रस चाहिए ही चाहिए रस के बिना जगत का स्थिति नहीं है तो रस के बिना जो स्थिति नहीं है तो दुनिया का आदमी किस रस में स्थित है जरूर रस में और अपराकित रस मिला है गुरु वैष्णव को इस रस में जिसका स्थिति है वो अपराकित रस ले लाए तो एनीवे anyway, रस जरूर है बिना रस कोई जीना नहीं चाहता बिना रस जीना चाहते कोई जीना नहीं चाहता तो कहने का मतलब है जो शब्द स्पर्शो रूप रस गंधो यही है बेसिक एलिमेंटरी एन्जॉयमेंट का विषय तो ये हिसाब करके देखना चारे करोड़पोती है क्या भिकारी है कोई भी है ये दुनिया ये जड़ जगत का जो इतिहास है इसमें देखो ये ये पांच छोड़ के कोई एंजॉयमेंट का कोई विषय है नहीं इसका पीछे ही तमाम दुनिया रूप का पीछे दौड़ रहा है किसी रूप आह कितना सुंदर देखने में लेकिन महाराज वो सुंदर जो कितना टाइम के लिए चाहेगा रहेगा तो नहीं दो दिन में कैंसर हो गया बस उसका पूरा पचन शुरू हो गया और विकृत हो गया जो सुरती का पीछे जो सौंदर्य का पीछे तुमने भागा किया था अब इधर इसका कैंसर हुआ इधर उसका बाद इधर से मांगस काट के निकल गया आ, उसको निकल अंदर में चला गया बस सौंदर्य निकल गया जिस सौंदर्य का लिए लड़ाई हुआ था दो तीन दोस्तों में बस वही लड़की का पॉक्स हो गया स्मॉल पॉक्स उसके द्वारा उसका एक चौक खराब आंखें खराब हो गया पूरा मुख में स्पॉट हो गया विकृत हो गया बस वो वो आनंद के पीछे दौड़ रहा था अब सारे वो चला गया क्यों वो तो वास्तव वो तो मोह था वास्तव प्रेम प्रति नहीं है ये मोह है मोह बिगोते मोह बिगोते कोथा था, था शॉप भक्ति में गया काले मित्रो अकाले अपन काले हैं इधर कीर्तन है सुंदर देखोगे कीर्तन में तो विचार ये है कि अर्जुन जो है अर्जुन जो विचार कर रहे हैं इधर भगवान का सामने लगता है कि बड़ा पंडित है लेकिन भगवान श्री कृष्णों विचार करके दिखाया तो तुम्हारा ये जो बात है अज्ञान अविद्या के द्वारा आपका ये सब प्रवचन हार है वास्तव ज्ञानी ये नहीं बोलते कल ये बात का भी चर्चा किया था जी स्वधर्मों स्वधर्मों इस बात का व्याख्या हुए तो दो किस्म का व्याख्या हो सकता बद्ध अवस्था में जीवों का जो स्वभाव है जो स्वभाव ग्रो किया इसके मुताबिक जो है वो सौ धर्म हो जाएगा जैसे क्षत्रिय कुल में आविर्भाव हुआ क्षत्रियो धर्म उसका क्षत्रियो दुद्ध करना स्वभा है मेजाज है टेम्परामेंट सारे तो ये क्षत्रिय धर्म है इसका लेकिन तमाम जीवों का लिए शुद्ध विचार किया जाए सौ मतलब आत्मा इसका जो धर्म है इसको बोलता है स्वधर्म भक्ति मोहन ठाकुर भी यही व्याख्या कर रहे हैं बोले अवस्था में जीवों का जो अपरेंट अवस्था है उसमें जो स्थिति है अर्थात इधर गीता में अपारेंटली ये जो बात किए हैं ये वर्ण और आश्रम का बात विचार वर्णाश्रम धर्म ये धर्म इधर ये जो विचार हो रहा है लेकिन आत्मो आत्मा का जो है, धर्म है ये स्वाभाविक स्वाभाविक धर्म है भगवान का सेवा करना भगवान का भक्ति करना यही तो है भगवान का सेवा करना भगवान का भक्ति करना ये तो जीवों का धर्म है ना वास्तव धर्म है ना जीवेर स्वभाव है कृष्ण नित्योदास जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास तो ये स्वधर्म अनंत ब्रह्मांड में एक ही है स्वधर्म अनंत ब्रह्मांड जितना जीव राशि जो जिस स्थिति में है चाहे बंदर है भालू है कोई भी है अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए he can find, only one single duty. ही कैन फाइंड ओनली वन सिंग ड्यूटी हमारा ड्यूटी एक ही है भगवान का सेवा करना यही तो चैतन्य महाप्रो दिखाया दिखाया नहीं जब झाड़ीखंड का रास्ता में जा रहा था जो हिंगस्त्रो बाघ है बघेरा है सिंह है शेर है सब हाथी है सब क्या है सब भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन सुन के नित्य कर रहे अपना स्वरूप में उद्बुद्ध हो गया यह चैतन्य तो महाप्रभु के लिए संभव था वृंदावन की दुर्वैरा सहासनों नी मिगा वृंदावन का व्याख्या में ये आता है वृंदावन ऐसा जगह है जो वृंदावन में बाघ सिंह हिरन, भालू बंदर सारे एक साथ अपना स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित है वृंदावन की दुर्वैरा सहासनों नी मिगायोग एक ही साथ घूमता है चैतन्य मापू साध हरिन भी जा रहा है देखो ये हम गप करने हम प्रैक्टिकल साइंस बोलने बैठे कोई अगर साइंटिस्ट है उसका सन में भी प्रमाण कर देंगे कोई अगर बोले महाराव गप करने बैठे तो गप नहीं करने बैठे आपका अगर वास्तव बुद्धि है तो ये को गुहन करोगे जरूर नहीं तो भूखा है तो कुछ भी करो, जब चैतन्य में आपको साक्षात दिखा दिया हिरन है शेर है सारे एक साथ जा रहे है नित्य कर रहे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज वृंदावन से नवद्वीप धाम जा रहा है बिहार बिहारी को बोला हमको नवजद्दीप ले चल तो नबद्दीप ले जाने का टाइम में जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को टोकरी में बैठाया और जंगल से जा रहा है बिहारी और एक जगह ख्याल नहीं किया एक टाइगर बघेरा सोया हुआ था उसका पैर टकरा गया और टकराने के बाद डर गया अरे महाराज बाघ बोले पीछे जा रहा है ऊपर से जगन्नाथ बाबा जी महाराज बोल रहे हैं बिहारी पीछे क्यों जा रहा है रे बाबा बाघ है सामने बघेरा कौन बोला बाघ है भले ही तो है बोले ना ये चैतन्य पार्षद है आगे चल ये चैतन्य महा पार्षद है आगे चल जब बोला वो बोला बाबा बोल रहे तू तो आगे गया तो बात कुछ नहीं कर रहा आगे चल रहा बिहारी लिखा नहीं जानता बिहारी का हाथ में भागवत बिहारी भागवत उठा ले भागवत उठा के क्या करे बोले पर अरे आप जानते हो मैं लिखा नहीं जानता कैसे पढ़े आ पर भागवत उठा ले पर बाबा मेरा लिखा पड़ा नहीं आगवत को खुले और भागवत पढ़ना शुरू कर दिया सब पंगुंग लंगे तिरिम गुरु वैष्णव का द्वारा एवरीथिंग इज पॉसिबल सारे संभव है मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि मेरा कलम से लिखा निकालेगा मैं इतना लैंग्वेज में गुरु मैंने वीक था अंग्रेजी थोड़ा था बांग्ला आदि उसमें क्योंकि हमारा लिखा पड़ा साइंस का ग्रुप था बिल्कुल बचपन से लेकिन जब गुरुजी जी का वह कृपा हुआ तो देखा ये एवरीथिंग स्पष्ट सब संभव है गुरुजी का कृपा जब बरसाया बस कुछ नहीं संभव सब संभव है असंभव संभव असंभव संभव है तो ये अविश्वास होता है दुनिया का विश्वास नहीं होता है तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन मात्रास पर शुक सी स्नो सुख सुख दुख दा आगवा पाइनो अनिस्वांग तिक्षार था भारत तो ऐसा बात क्यों बोल रहे बार बार किसी भी भारत ऐसा करके अर्जुन को सम्मान करते हैं क्यों भले दुश्मन राजा भारत वंश में इसका जन्म है इसे बात बीच बीच में कभी कभी ये भारत ऐसा बोल देते हैं तो जो बात को हमने इतना समय तक स्पष्ट किया क्लियर किया व्याख्या किया भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के सामने यही कह रहे बोले देखो मात्रास्पर्शास्तु को सीतो उष्ण शीतो सी उष्णो सुखो दुख्दा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन मात्रा स्पर्शो मात्रा स्पर्शो का क्या विषय है तुम्हारा जड़ इंद्रियों के द्वारा टेंजिबल जो फैसिलिटी है एंजॉयमेंट अनुभव कर सकते हो समझा मेरा बात जड़ जगत का तुम्हारा जो इंद्रिया है इसके द्वारा जो सुख और दुखों का अनुभूति आपका अंदर में जागृत होता है इसको टेंजेबल सुख व मात्रास्पर्श बोला जाता है और वास्तव विचार किया जाए तो ये दुनिया में जो सुख और दुख जो बोल के जो विषय आप अनुभव कर रहे हो इसका व्याख्या क्या हो जाए अगर किसी ने बोले महाराज दुख किसी को बोला जाता है आय बैठ, किसको बोला जाता है इसको इसका व्याख्या क्या होगा भले ये है जो जो सुख का दुखों का आप बोल रहे हो अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख आपका जिंदगी में जो कुछ भी होगा इसका अनुकूल जो है आपका मन का इसका जो अनुभव है आपका लिए सुख होगा समझा मेरा बात आप प्रतिकूल अनुभव का नाम है दुख मेरा बात समझा किसी का स्वभाव है -10 डिग्री में रहना -10 20 डिग्री में यह स्वाभाविक है उसके लिए सुख कारक होगा और अगर किसी गर्मी देश का आदमी को इसी टेम्परेचर में लाओ तो मर जाएगा प्रतिकूल होगा तो महाराज एक ही चीज एक व्यक्ति के लिए अनुकूल है दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल है तो अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख और प्रतिकूल अनुभूति का नाम है दुख वास्तविक सुख और दुख बोलकर जो एक्सप्लानशन जो व्याख्या है यह हो ही नहीं सकता वास्तव है नहीं सुख और दुख बोल के जो व्याख्या है ये त्रैकालिक भूत भविष्य और वर्तमान का कालों में इतना नित्य स्थिति नहीं है आज जो सुख है काल दुख है आज 20 साल का उम्र में मांगस खाना बहुत आनंद है आ खाओ ये सब फिर जब नब्बे साल हो गया उसको दिया जाए बेटा ये सब अच्छा नहीं उसको हटा ले क्यों ये तो चीज तुमने खाया था बीस साल का उम्र में जवानी में बितना कितना उछल पतल किया था हैं? अब याद नहीं है बुढ़ापा गया तो सब याद है बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है एक ही व्यक्ति का समय का फेड़ हो जाए तो उसका जो सुख दुख में बदल जाएगा दुख सुख में बदल जाएगा है कि नहीं तो मेरा कहने का मतलब है जो भूत भविष्यत और वर्तमान का जो काल है इसका जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड का भीतर वो जो तुम्हारा कहने का जो विषय है दुख इसका कोई एग्जिस्टेंस है नहीं इसका कोई अस्तित्व है नहीं तो जिसका अस्तित्व है नहीं उसको लेके तुम पीछे पड़ रहे हो रो रहे हो तुम कितना बोका है तो भगवान श्री कृष्ण का कहने का मतलब है मर्ता मात्रा स्पर्शा आगमा पाइनो हे ये जो इंद्रिय इंद्रिया के द्वारा अनुभूति में आने वाला जो सुख और दुख का विषय है कभी शीत कभी उष्ण गरम कभी सुख दुख जो कुछ भी है ये जो है ये आगो में पाइनो जो हमने व्याख्या किया समाइम कमिंग समटाइम गोइंग आगो में पाइनो मतलब जिसका कोई स्थिर स्थिति नहीं है आए और जाए आगो में पाइनो इसका नित्य कोई स्थिति नहीं है और भगवान श्री कृष्ण ने बोला देखो ये ये ये जो भूत भविष्य वर्तमान काल का जो बैकग्राउंड है प्रेख्यापट है इसका अंदर ये तुम्हारा जो सुख दुख शीत उष्णो सब जो विकार है ये नित्य रहेगा नहीं ये अचला है अर्थात आए जाए ये रहेगा नहीं आगम पाइनो अनित्वा स्वान्निक्ष तिथिक्ष भारत यह अनित्व है इसको सहन करने का प्रयत्न करो बोलो क्यों करें भले इसको सहन करने का प्रयत्न इसलिए करो कि इसके द्वारा तुम्हारा अंदर में सहनशीलता सहनशीलता एंड पावर जो सहनशीलता वृद्धि हो जाए जिसका अंदर में जितना सहलशीलता वृद्धि होते जाएगा वो उतना ही अधिक परिमाण में आपका अपरागिक जगत में जाने का लिए क्वालिफिकेशन अटेंड करें योग्यता जो छोटा छोटा सुख दुख में खाने पीने में उठने बैठने में कातर हो जाता है असहिष्णु असहिष्णु हो जाता है उसका लिए अप्रागित जगत का दर्जा खुला नहीं रहेगा बंद तो माता स्पर्शास्तु ये जो कौन जो व्याख्या हमने किया ये आपका अनुभव में आया जो हमने व्याख्या किया आज अप्रागित जगत का जो सुखानुभूति जिसको ट्रांसेंडेंटल ब्लिश अप्रागित जगत का सुखानुभूति अप्राकृत जगत का जो सुखानुभूति ये टोटली डिफरेंट चीज़ है अप्राकृत जगत का जो सुखानुभूति इसके द्वारा प्राकृत जगत का सुखानुभूति का तुलना नहीं दिया जाता प्राकृत जगत का जो सुखानुभूति अलग है अपराजित जगत का जो सुखानुभूति अतिद्रियो इंद्रिय के द्वारा भोगने का चीज नहीं भगवान का सौंदर्यो भगवान का गुण लीला सारे प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने का विषय नहीं अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राज्य इंद्रियोई सेवण मुखी ही युवाय आदौ स्वयमे स्फूर्त अद जब जीवात्मा सारे अपना भोग वासना को समाप्त करकर गुरु वैष्णव का चरण में आत्मसमर्पण कर कर सेवा का सुख लेने के लिए प्रयत्न करता है सेवा में डूब जाता है तो अचीरात बहुत शीघ्र उसका सारे इंद्रियों के द्वारा जो भगवान का रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट जो कुछ भी है अनुभव में आएगा जब थोड़ा सा टेस्ट आते रहेगा तब तो वो उसको माना करने से भी वो सुनेगा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेगा जब यह अपराकृत तो सुखानुभूति आएगा तब तो माना करने से भी वो सुनेगा नहीं ज्यादा सेवा करेगा करेगा ना और बद्ध अवस्था में सेवा से भगेगा और करेगा भी तो मैं वो थोड़ा कर्म हो जाएगा भक्ति के द्वारा जो डेडिकेशन डेडिकेटेड लाइफ में जो जो कुछ भी किया जाता है ठाकुर जी का लिए वो है सेवा और किसी कुछ प्राप्ति का वासना लेकर जब कुछ कर रहे हैं चाहे बाहरी दृष्टि में कोई बासना नहीं है लेकिन अंतर का इन्वेस्टिगेशन करो अंतर का इन्वेस्टिगेशन करो तो उसमें देखोगे सूक्ष्म रूप में उसके अंदर में कामना बासना छुपा हुआ है इसी अवस्था में तुम जो करोगे वो पार्शियल सेवा हो सकता है पार्टली परिपूर्ण सेवा हो नहीं पाएगा फिर सेवा करते करते जब अभ्यास में उतर जाएगा जब तब क्या होगा वही व्यक्ति का दो साल पहले वो सेवा नहीं होता था अब सेवा हो गया क्यों वो हर वक्त हरी कथा सुन रहा है हर वक़्त अपरागिक जगत का जो तत्व तो ज्ञान उपदेश हरी कथा सुन रहा है और सुनने का साथ साथ उसका गुरु वैष्णव के चरण में ऐसा लगन लग गया ऐसा निष्ठा ऐसा विश्वास हो गया जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वैष्णव विश्वास विद्धि हो खाने खाने इन एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गुरु वैष्णव में मेरा विश्वास वृद्धि होते रहे गुरु वैष्णव के अगर विश्वास कमती होते रहे तो डैट्स मीन यू आर गोइंग बैक गुरु वैष्णव में अगर विश्वास कमती हो जाए अविश्वास हो रहा है तो तुम भजन में पीछे जा रहे हो बैक ये सब सिंटम है भजन का लक्षण गुरु वैष्णव देख सकता है आंखें खुला है देख किसी का अंतर का भाव को जान लेता है ये स्वाभाविक रूप में ये सतो सिद्ध है गुरु वैष्णव में ये सब है तो ये जो आगम पाई जो सहिष्णु क्षमता शीत उष्णो सुख दुख ये सब को टैंजबल फैसिलिटीज जो है सुख दुख है सुविधाएं हैं दुख हमने अभी व्याख्या किया अनुकूल अनुभूति का नाम सुख और प्रतिकूल अनुभूति का नाम दुख वास्तविक तो सुख और दुख बोल के कोई एग्जिस्टेंस है नहीं हमने अभी प्रमाण किया जो उठ के चला गया उसको तो पता नहीं क्या होगा पूरा व्याख्या करके बता दिया एनर्जिकली ये जगत का सुख दुख बोल के जो डेफिनेशन है एब्जर्ड बेकार किसी का लिए जो सुख है दूसरे के लिए दुख है और एक ही आदमी का जिंदगी में आज जिस विषय सुख कारक है काल दुख कारक है आज तो एकदम जवानी में बम करके पंखा चला दिया ए चला दिया सो गया एकदम और वही व्यक्ति जब नाइन्टी ईयर्स उम्र वो महाराज वो उसको बंद करो एक ही व्यक्ति तो एक ही जिंदगी में समय का फेर का अनुसार जो एक चीज आज सुखकारक बोध हो रहा है काल वो दुखकारक बोध हो रहा है तो समय का फेर का अनुसार यीशु का दुख का जो व्याख्या डेफिनेशन बदलते रहता है अर्थात वास्तविक भूत भविष्य और वर्तमान काल का जो बैकग्राउंड है इसमें सुख और जड़ जगत का सुख और दुख का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं लेकिन अपराकृत जगत का जो सुख और दुख है इसका नित्य स्थिति है जैसे गोपियों का दुख है कृष्ण मथुरा चले गए इसके लिए जो उनका अंदर में जो दुख है भाव है ये दुख क्या अज्ञान है बिल्कुल नहीं अज्ञान नहीं तीव्र ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान का जो स्थिति है वो ज्ञान का ही एक विकार है ये ज्ञान है तो जंग ही न व्याथे ते पुरुषम पुरुष और सब समो दुख सुखम धीरम स्व अमृतोत्ताय कल्पते भगवान श्री कृष्ण जो हमने अभी बताया जो अनित जो आगम पाई सुख और दुखों का जो आना और जाना आगम पाई भाव इसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताइ ये सहन करो क्यों सहन करे बोले सहन तो करो हम बोल रहे हैं सहन करो विश्वास के साथ सहन करते करते तुम्हारा अंदर में ऐसा सहिष्णुता पैदा हो जाएगा कि बड़ा से बड़ा दुख और सुख को तुम हल्का फुल्का करके ठाकुर जी का चरण में लगन लगा सकते हो और जो व्यक्ति ये सुख और दुख के द्वारा अभिभूत नहीं होते जो व्यक्ति सुख और दुख के द्वारा बिल्कुल अभिभूत नहीं होते जंग ही न बैथेनते पुरुषम पुरुषर और स्व हे पुरुषेश अर्जुन जो ये सुख दुख के द्वारा एक कष्ट के द्वारा बिल्कुल अभिभूत तो नहीं होते परंतु सुख दुखों में धीर हो गया धीर मतलब जिसका मन का भाव जिसका विचार बुद्धि स्टेबल हो गया वही तो धीर कृष्ण भक्त तो निष्काम अतएव शांत हो ये धीर कथा का व्याख्या करने जाए फिर भी और व्याख्या का जरूरत कौन धीर हो सकता जिसका मन भगवान में लग गया वही तो धीर हो सकता नहीं तो मन का अनस्टेबिलिटी ये स्वाभाविक है अर्जुन भगवान श्री कृष्णों को शिकायत करेंगे थोड़ा बात ही देखेंगे असं अर्जुन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि असं सहो असंश सहयो महाबाहो मनाहा दुर्निरीग्रह चलम अर्जुन तुमने ठीक बताया मन को बस में लाना संभव नहीं बहुत असंभव अनस्टेबल है माइंड लेकिन वो जो स्टेबिलिटी है स्थिरता है ये कब आ जाता है जब भगवान का चरण में लगन लग जाता है, यही तो है ना परमात्मा का चरण में जिसका मन बैठा हुआ है और भक्ति राज्य का व्यवहार व्यवहार करो तो भगवान का साक्षात जो सेवा में जिसका मन बैठा हुआ कोई तो धीरे हो सकता तो समो दुख सुखम धीरम स्व अमृतोताय कल्पते हे कंत्यो जो व्यक्ति ये सुख दुख के द्वारा बिल्कुल अभिभूत नहीं होते सुख दुखों में धीर स्थिर होके एकदम विचरण करता है सुंदर वो अमृत प्राप्त करने का योग्य होता है और इधर अमृतताय तो कल्पते मतलब अमृत प्राप्त तो कर लेता कल्पते हम्म अमृतोत्व को अमृतोत्भ समर्थ हो अमृतोत्व लाभ के लिए योग्य हो जाता यही तो बात है अमृतोत्ताय कलपत्य और अमृतोत्तव तो बोल के जो व्याख्या है इसका व्याख्या पहले हम शुरुआत में बहुत कुछ थोड़ा बहुत कर दिया कर दिया जो व्याख्या का शुरुआत हुआ हमने कर दिया इसको विचार में रखे तो अमृतो क्या चीज है ये क्वेश्चन का उत्तर जो है मैंने पहले ही थोड़ा बहुत चर्चा किया उसमें आया है मरने का डर जो है मरने का भावना भय है संपूर्ण जिसका जिंदगी से समाप्त तो हो गया जरूर वो अमृतत्व तो तो प्राप्त तो हो गया जिसका अनुभव आया कि देखो ये शरीर का जन्म हुआ है शरीर का जन्म का साथ साथ किसी गांव का संबंध हो जाता किसी पिता माता का संबंध हो जाता ऑटोमेटिक हो जाता है जो जहाँ जन्म लेता है उस जन्म का वो शरीर का साथ साथ शरीर पैदा हुआ उधर साथ साथ वो गांव का वो रिलेशन पक्का चारों ओर का पिता माता भाई बंधु गांव पूरा सेक्टर का पूरा क्या होता है रिलेशन जो है वो जैसे जड़ का मापिक पकड़ लेता है बिल्कुल वो छोड़ता नहीं मनी ऋषियों का लिए भी ये जो संबंध है ये सब है कहावत है बड़ा कठिन हो जाता फिर भी वो लोगों को तत्व तो ज्ञान है बाहर निकल जाए लेकिन साधारण आदमी के लिए तो असंभव है तो अमृतत्व तो वो प्राप्त करेगा जिन्होंने जड़ जगत का जड़ जड़ जगत में रहते हुए अपना शरीर और जड़ मन जड़ शरीर के द्वारा संबंधित सारे विषय से अपना मन को हटा लिया हटाने में समस्त हुआ सारे रिलेशन हैं तोड़ फोड़ के पूरा अपना जो आत्मा है उसको अनुभव किया जब मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर का अंदर बंधा हुआ हूँ मैं शरीर का अंदर बधा हुआ हूँ वास्तविक मेरा स्वरूप है आत्मा मैं शरीर नहीं हूं। ये अनुभव में उतारना इसका नाम ही है अमृतत्व यही तो अमृतत्व है और जो हरिद्वार में कुंभ लगा है या तो दे या तो वृंदावन में कुंभ लगा है या तो कहाँ इलाहाबाद में वो कुंभ में स्नान करने के लिए जो दौड़ता है इसमें अमृतो तो, तो मिलता है मिलता है ना अमृतो हाँ अमृत मिलता है लेकिन वो अमृतो आपका ज़्यादा दिन चलेगा नहीं सिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गुस्वाई ठाकुर बहुपद कभी भी कुंभ मेला में कुम्भ कुंभ स्नान के लिए दोहराया नहीं हमने भी हमारा बाल सफेद हो गया आज तक कुंभ मेला में स्नान नहीं किया गया नहीं इच्छा नहीं हुआ हमारा सिर्फ इच्छा होता है जे गुरु वैष्णवों का सामने बैठकर अमृतमय कथा को सुने बड़ा इच्छा होता है जैसे चतुस्सन में होता है ना चतुस्सन में एक चतुष्सन में तीनों में तीन सुन रहा है एक बोल रहा है तुम अगर बोले महाराज क्या सुनने का दरकार है चार तो तत्वज्ञानी है, है न चतुस्सन भले तत्वज्ञानी है फिर भी उन लोगों उन लोगों में भी सुनने का इच्छा हो रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है चारों में एक बताता है तीन सुनता है फिर वो घूम गया फिर ये बोल रहा है फिर तीन सुन रहा है नव जुगंधरो नव जुगंधो का बात संवाद आता है भागवत में वो भी ऐसा है नव जुगंध में एक बताता है भागवत में आता है ग्यारह स्कंध में एक बताता है और आठ सुन रहे अभी एक बोल रहे हैं आठ सुन रहे फिर वो चुप हो गया दूसरे कोबीर होबीर अंतरिक्षो पृपलायन सब जो है एक बोल रहा है बाकी आठ सुन रहा है ये स्वाभाविक मिथोत्ष्टि हार हा पारस्परिक हाँ, जो संतुष्टि भक्ति का बात चर्चा करो कोई अगर नहीं है क्यू आर बंद कर दो ठाकुर जी का लिए हमने हमने भाषण नहीं देने का अभ्यास है हमारा जब एकांत में रहने का बहाना किया तब बिल्कुल एकांत में नहीं था अनर्गल ठाकुर जी को सुनाया, कोई सुनने का है नहीं कभी एक ब्रह्मचारी वो भी ऊपर का एकदम जंगल चारों ओर उसका ओपर एक मिट्टी का घर है उसमें वो बैठा हुआ हम बैठा हुआ एक आदमी और कोई कभी कभी कोई नहीं है ठाकुर जी को सुना है। पूरा तमाम ठाकुर जी को सुना एक व्यक्ति नहीं तो किसी को सुनाने का जो बहाना है नाटक ये भाषण है और जिसमें अनुभव और प्रतिक्रिया आता है अंदर अंदर में जो अनुभव आता है रिएक्शन अनुभव के द्वारा जो कथा का स्फूर्ति होता है उसको बोलता है प्रवचन अमृतमय वाणी कल ये शब्दों का व्याख्या होगा आज नहीं होगा बड़ा सुंदर भारी व्याख्या होगा सोलह नंबर द्वितीय उध्याय का गीता 16 नंबर श्लोक नास विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो रोपी दृष्टो अंतस्तुअत्शीवीही ये कथा का ये श्लोक का व्याख्या काल हो पाए 16 नंबर श्लोक नास विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इसका एनालिटिकल व्याख्या काल हो पाएगा इस्तग रहे पा छाक पासेंद्र पाती नाक पावने भो विष्णु भ्यो नम कथा जो चार पांच घंटा चले एम प्रस्तुति बसते हैं जब बिल्कुल उठते ना ये एक शब्द जदि चले जाए वोटें बक्तृवल तीर्थको माते जे समय अनेक बार एक कथा होती अनेक बार हरिकता शुनेरिकता ओ श्लोकर व्याख्या हटात आज के एक साधु ओ श्लोकटार व्याख्या करक्ति आगे वो श्लोकर व्याख्या शुने से ही दिन शुरार परगल हो ग मैं तरन हो गल जड़ो जे सब विषय तरह अट्रैक्शन छो सब एकदम उड़िए दी वो, वो एक श्लोक आज के शुनेतन हो गाते कौन परिवर्तन है मन को ग तो फायरिंग चल का बोला फायरिंग ये ये ये को तुम्हार हृदय धक्का लागू बस तुम सकसफुल जा तुम्हें जो मन करो दुख लगे आए इसब कथा ते और भलो कैन दुख लगे कैन मैं तो मेडिसिन तो काटे तुम तुम्हारे बंधन काटे काटले लगे ना आकर चित्कार कर भो तो मेडिसिन कि योजत लोकर कि तेलमाखानों सब कथा बोलते बस ना किु पैसा पारण आज देश विदेश गेले तो कोटी कोटी डलार चले आस वैष्णवरा बोलें तो क्य भावना नहीं बसे आदि क्यों मन कर बोका खूब आनंद पाई हमें बेचे गलम क्या बोका भावे हाँ कत बड़ो हमारे खूब भलो हम बेचे गलम ये सूख हमार नहीं